श्री माँ शारदा देवी दैवाधीन सोरसी पूजा के लगभग एक वर्ष पश्चात जून 1873 में श्री माँ जयराम बाटी आईं और दूसरे वर्ष वैशाख मास में फिर दक्षिणेश्वर लौटी। इन चंद महीनों के बीच उनकी ससुराल और मायके में मर्मस्पर्शी घटनाएँ घटीं दिसंबर 1873 के दूसरे सप्ताह में श्री रामकृष्ण के मझले भाई रामेश्वर का देहांत हो गया इसी साल काली मामा के यज्ञोपवीत के चौथे दिन रामनवमी को अर्थात 26 मार्च 1874 श्रीमा के एकांत राम भक्त पिता श्री रामचंद्र इस संसार से चल बसेनेह पालिता सबसे जेठी कन्या के हृदय पर इस घटना से कितना आघात लगा था इसे लिखकर व्यक्त नहीं किया जा सकता संभवतः इसी वेदना से मन को मुक्त करने के लिए श्री एक महीने के बाद दक्षिणेश्वर चली गई कदाचित इस गमन के साथ के पिता कुल की दरिद्रता का भी कुछ संबंध था पति के के उपरांत श्रीमती श्यामा सुंदरी देवी ने अपने को निराशा से घिरा देखा घर में पैसा नहीं था सभी पुत्र अभी छोटे थे रामचंद्र की मृत्यु से जजमानी की आय बंद हो गई देखभाल करने के लिए योग्य व्यक्ति न होने के कारण खेती भी चौपट हो गई श्यामा सुंदरी के देवर ईश्वरचंद्र कलकत्ते में प्रोहिति द्वारा कुछ संचय करने पर भी अपना खर्च चलाकर जयराम बाटी भेजने के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे इस संकट में पड़ श्यामा सुंदरी शारीरिक परिश्रम के बल पर परिवार पालन में प्रवृत्त हुई उस समय ग्राम में समृद्धशाली बेनर्जी परिवार थे रामचंद्र की पत्नी बेनर्जियों के घर से धान लाकर ठेकी में कूटती कूटे हुए चावल का चतुर्थांश पारिश्रमिक के रूप में पाती श्यामा सुंदरी को गृहस्थी चलाने के लिए कैसे श्रम करना पड़ा था उसके उदाहरण स्वरूप एक बड़ा उन्होंने एक बार उन्होंने अपनी पतोह इंदुमती से कहा था मैं घर में चूल्हे पर चावल चढ़ाकर शहर ग्राम से तरकारी लाती थी और भी कहा एक साथ सोलह चूल्हे जलाकर रसोई पकाती थी एक हाड़ी भात और एक टोकनी चावल के लिए इतना करने पर भी उनके लिए संतानों के भरण पोषण तथा शिक्षा का व्यप्रबंध करना असंभव था इसे से उनके पुत्र समीप के ग्रामों में अपने संबंधियों के यहाँ चले गए श्री भी कदाचित माता का क्लेश हटाने और पति सेवा के लिए दक्षिणेश्वर चली गई और वहां पहुंचकर अपनी सास के साथ तंग नौबत खाने में रहने लगी दक्षिणेश्वर की जलवायु उन दिनों बहुत खराब थी वर्षा काल में वहाँ प्राय पैचिस हो जाती श्री मां शीघ्र ही उस व्याधि के पंजे में पड़ गई शंभू बाबू ने उन्हें अच्छा करने के लिए विशेष प्रयत्न किया पर कोई फल ना निकला इस पर भी श्री ने पति और सास की सेवा को छोड़ अन्यत्र जाना नहीं चाह अतव बीमारी होने पर भी उन्होंने उसी तरह एक वर्ष और काट दिया पीछे कुछ अच्छी हो जाने पर वे संभवतः सितंबर अक्टूबर 1875 में अपने मायके गई किंतु वहां पहुंचने के थोड़े ही दिन बाद फिर उसी रोग की शिकार बन गई रोग इतना बढ़ गया कि उनके बचने में संदेह होने लगा श्री रामकृष्ण ने इस कठिन पीड़ा की खबर पा अपने भांजे हृदय से कहा भला क्या वह सिर्फ आने और जाने के लिए ही आई है मनुष्य जन्म के योग्य कुछ भी न कर सकेगी रोग के इस आक्रमण के समय सिमा को बराबर शौच जाना पड़ता था इधर शरीर इतना शीर्ण और दुर्बल हो गया था कि बार बार आने जाने में उन्हें बड़ा कष्ट होता इसी से वे घर के पास वाले तालाब कलुगेड़े के किनारे पड़ी रहती उस समय तालाब के जल में अपने कंकाल से शरीर की छाया को देख उनके मन में यह भी हुआ अरे छी छी यह शरीर है तो फिर क्यों ना यह शरीर यहीं रहे इसे छोड़ दूं बाद में उन्होंने कहा था बीमारी के समय मेरा सारा शरीर फूल उठा था और नाक कान से पानी बहता रहता था उमेश ने श्रीमानी भाई ने कहा दीदी यहाँ सिंह है इनके सामने धरना दोगी उसी ने मुझको राजी किया और सहारा देते हुए वहाँ तक ले गया पूर्णिमा की रात मुझे अमावस्या मालूम हो रही थी लगातार पानी भरने से आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था जाकर माँ के सिंहवानी के मंडप में पड़ी रही पेचिश का प्रकोप था रात में ही तीन चार बार टटोल टटोल कर सौ गई मेरी एक धर्म माता थी जिनका घर वही था वे बीच बीच में आवाज देती रहती जिससे मैं डर न जाऊं मैं बड़ी रही मैं पड़ी रही कुछ ही देर बाद देवी एक लोहार की लड़की के वेश में जिसकी उम्र राधु की सी बारह तेरह वर्ष थी मेरी माँ के पास आकर बोली जाओ जाओ उसे उठा लाओ वह सख्त बीमार है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए यह औषधि देना इससे अच्छी हो जाएगी इधर उसने मुझसे कहा लौकी के फूल के साथ नमक मिलाकर उसका रस आंखों में बूंद बूंद करके डालो आंख अच्छी हो जाएगी इसके बाद मैंने माँ को बताई गई दवा का उपयोग किया और लौकी के फूल के रस की बूंदें आंखों में डाली डालते ही आंखों की सारी गंदगी निकल गई उसी दिन आंखें अच्छी हो गई और शरीर की सारी सूजन घट गई देह में स्फूर्ति आई और मैं अच्छी हो गई यदि कोई पूछता तो बताती माँ ने सिंहवाहिनी ने दबा दी तभी से माँ के महात्मा का प्रचार हुआ मुझे फिर दवा मिली और संसार भी धन्य हुआ पहले पहल माँ को लोग इतना अधिक नहीं मानते थे मेरे चाचा ने भी माँ के यहाँ धरना दिया था किन्तु देवी ने इतने बड़े बड़े काले चींटे छोड़ दिए कि उनका टिकना असंभव हो गया देवी ने स्वप्न में मेरी माँ से कहा मैं तो अभी सो रही हूँ इस समय उसने क्यों धरना दिया है वह ब्राह्मण है यह सब नहीं जानता जाओ जाओ उसे उठा लाओ मेरी माँ ने कहा इतनी बातें तो आपने कही जरा दवा भी तो बता देती जिस समय जीवन की आशा नहीं थी उस समय देवी की शरण ले सीमा निरोग हो गई इससे सबको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि देवी की शक्ति अमोघ है पर उस शक्ति का आश्रय लेना सबके लिए संभव नहीं है श्री की भांति जिसका अंतकरण भक्ति से पूर्ण हो उसी को उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है परंतु इन दैव शक्ति वाले महामानवों की एकांतिक भक्ति से यदि देवता एक बार जग गया तो दूसरे लोग भी उस महासौभाग्य के अधिकारी हो सकते हैं सिंहवाहिनी देवी के प्रति श्री की अपार भक्ति और श्रद्धा जीवन भर बनी रही वे विश्वासपूर्वक वहाँ की मिट्टी को लाकर डिबिया में रखती थी उसका कुछ अंश नित्य स्वयं ग्रहण करती और राधू को भी खाने को देती दूसरों को भी वे माँ की महिमा सुनाया करती श्री माँ के इस स्वास्थ्य लाभ को प्रत्यक्ष देख दूर दूर के लोग आशा से मनोती मानकर सफल मनोरथ होते रहे। देवी के स्थान की मिट्टी के उपयोग से रोग मुक्त होने के कारण बहुत से भक्त वहां आने लगे इसी से आजकल देवी के प्रांगण में भक्तों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है फाल्गुन सत सत्ताईस फरवरी 1876 सौ छिहत्तर श्री रामकृष्ण की पावन जन्मतिथि के दिन उनके रत्नगर्भाजन श्रीमती चंद्रा देवी का देहांत हो गया उस समय वे पचासी वर्ष की थी अंतिम समय लोग उन्हें अंतरजली के लिए गंगा जी में ले गए श्री रामकृष्ण ने फूल चंदन और तुलसी दल ले उनके चरणों में अंजलि प्रदान की उस समय श्री जयराम भाटी में बीमार थी उस समय माताजी के दिन बड़े ही बुरे जान पड़ते थे क्योंकि देह की बीमारी तथा पारिवारिक शोक से मुक्ति पाने के पूर्व ही वे मलेरिया के पंजे में आ पड़ी दिल्ली बढ़ जाने के कारण उसके इलाज के लिए उन्हें कयापाट बदनगंज में जाकर उसे दागना पड़ा यह करतूत उस जमाने की एक भीषण ग्रामीण चिकित्सा थी उससे रोग कहाँ तक दूर होता था यह तो बताना कठिन है परंतु रोगी के लिए यह अत्यंत यंत्रणा दायक था स्नान के उपरांत रोगी को लिटाकर चार पांच आदमी उसके हाथ पांव जोर से पकड़े रहते जैसे वह उठकर भाग ना जाए। इसके बाद एक व्यक्ति बेर की जलती हुई लकड़ी लेकर पेट के ऊपर के कुछ अंश को रगड़ता था उससे चमड़ा जलने के कारण रोगी चिल्लाता था सुना जाता है कि श्री राम भी दिल्ली दगाने के लिए कयापाट की हाट पर गए थे श्रीमती श्यामा कन्या को ले जब कयापाट की बाजार में उपस्थित हुई तब वहाँ के शिव मंदिर में बहुत से लोगों की चिकित्सा उसी भांति हो रही थी श्रीमान ने उसे देखा और रोगियों का आरतनाद भी सुना यथा समय वे जब स्नान समाप्त कर आई तब कई लोग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े लेकिन श्री ने कहा नहीं किसी को मुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा मैं स्वयं चुपचाप लेटी रहूँगी सचमुच उन्होंने उस उत्कट यंत्रणा को चुपचाप सह लिया कारण चाहे जो हो पर बाद में तिल्ली की वृद्धि दूर हो गई कहते हैं कि जब भगवान या उनकी कोई विशेष शक्ति जगत में अवतूर्ण होती है तब वह प्रचलित रीत नीति या आचार व्यवहार के विरुद्ध एकदम युद्ध घोषणा न कर उसको ही नवीन रूप दे देती है अथवा उस मृत प्राय आचार व्यवहार के शरीर में प्राण संचार कर देती है अथवा उस समय विरुद्ध दिखने वाली परिस्थितियों के बीच भी अपनी महिमा प्रकाशित करके पथभ्रांतों को एक उच्चतर आदर्श की ओर खींच लेती है कौन जाने सीमा के इस प्रकार के आचरण में क्या गूढ़ उद्देश्य छिपा था लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है आदर्श के तौर पर जो कुछ करना था उससे बहुत अधिक किया है शास्त्रकारों का सिद्धांत है कि भक्त की भक्ति से आकृष्ट हो देवता जग जाते हैं सिंह के जागरण से हमें इसका प्रमाण मिल गया शास्त्रज्ञ लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि सात्विक मन जिस विषय अथवा क्रिया को विश्वास पूर्वक पकड़ता है उसे एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसकी महिमा से छोटी छोटी वस्तुओं या क्रियाओं से एक अभूतपूर्व फल उत्पन्न होता है सीमा की प्रेह चिकित्सा से हमें यही प्रत्यक्ष हुआ शास्त्रों का यह कथन है कि भक्तों की एकांतिकता से संतुष्ट हो देवता स्वयं भी दर्शन देते हैं अथवा भक्त के घर में चिर अधिष्ठित हो जाते हैं श्री के मायके में श्री जगतधात्री की पूजा से यह बात सिद्ध हो जाएगी हम अब उसी विषय का विवेचन करेंगे पर इसके पूर्व हम श्री के अद्भुत चरित्र पर एक बार ध्यान देना चाहते हैं हम यह सोचकर स्तब्ध हो जाते हैं कि कलकत्ते के धनिकों एवं विद्वानों से साधक समाज में सिद्धि की चरमावस्था प्राप्त मनुष्य के रूप में प्रख्यात और गुणग्राही सिद्धों द्वारा अवतार रूप में उपासित श्री राम कृष्ण के हाथों देवी भाव से आराधित तथा सुसम्मानित होने पर भी अलौकिक चरित्र की मधुरमा से महिमान्वित यह ग्राम बाला कभी भी गौरव गौरवमद से आत्मविस्मृत या श्रद्धाहीन नहीं हुई प्रत्युत अत्यंत विनयपूर्वक अपने स्वजनों तथा ग्राम वासियों का यथोचित सम्मान और ग्राम देवताओं के प्रति पहले से भी अधिक श्रद्धा एवं भक्ति करती रही पति की आर्थिक स्थिति बुरी न होने पर भी उन्होंने दैहिक सुख के लिए कभी अर्थादि की याचना कर न तो उन्हें परेशानी में डाला और न उनके मन को पीड़ा पहुँचाई बल्कि पित्रालय की दरिद्रता के मध्य रोग यंत्रणाओं को चुपचाप सहन किया और कभी कभी केवल देवता के निकट हृदय की व्याकुलता प्रकट की जहां ऐसी शरणागति हो और श्रीमती श्यामा सुंदरी जैसी देवद्वीजों पर भक्ति करने वाली माता जिस घर की गृहिणी हो वहां देवता का आविर्भाव अवश्यंभावी था अतएव दरिद्र की कुटिया में भी राज राजेश्वरी जगत देवी का पूजन आश्चर्यजनक नहीं थी एक बार ग्राम की काली पूजा के समय नौ मुखर्जी ने ग्राम कलह के कारण श्यामा सुंदरी द्वारा पूजा के लिए संग्रहित चावल आदि लेना अस्वीकार कर दिया श्री श्यामा सुंदरी बहुत ही यत्न और भक्ति से पूजा की सामग्री तैयार की थी पर नौ मुखर्जी की निष्ठुरता से वे अचानक देवी को नैवेद्य देने से वंचित हो गई इससे दुखी हो रात भर रोती रहीं और कहने लगी मैंने काली के लिए चावल तैयार किया था मेरा चावल नहीं लिया गया अब इस चावल को कौन खाएगा यह काली का चावल है इसे तो कोई खा नहीं सकता इसके पश्चात रात्रि में एक देवी ने स्वप्न में निकट आकर उनका शरीर थपथपाते हुए उन्हें जगाया श्यामा सुंदरी ने आंखें खोलकर देखा रक्तवर्णा व देवी दरवाजे के पास पैर पर पैर रखे बैठी है उसने कहा तुम रो क्यों रही हो काली का चावल मैं खाऊंगी तुम्हें क्या चिंता श्यामा सुंदरी ने पूछा तुम कौन हो उसने उत्तर दिया मैं जगदम्बा हूं जगत धात्री के रूप में तुम्हारी पूजा ग्रहण करूंगी दूसरे दिन श्यामा सुंदरी ने श्री से कहा अरे शारदा लाल रंग वाली पांव पर पांव धरे हुए वह देवी कौन है श्री ने कहा वह तो जगत धात्री है नानी ने तब कहा मैं जगत की पूजा करूंगी। इस पूजा के बाद वे यत्र तत्र कहने लगी विश्वास परिवार के घर से उन्होंने लगभग पाँच मन धान मंगाया उस समय निरंतर वृष्टि हो रही थी नानी ने कहा अय माँ तुम्हारी पूजा कैसे होगी धान ही सुखा न सकी लेकिन माँ जगत की कृपा से ऐसा हुआ कि चारों ओर तो पानी बरस रहा था पर नानी की चटाई पर धूप थी अग्नि से प्रतिमा को सुखाकर उसे रंगा गया प्रसन्न मामा दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को संवाद देने गए फिर रामकृष्ण ने सुनकर कहा माँ आएगी माँ आएगी अच्छा अच्छा पर तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब थी मामा ने कहा आप चलिए मैं आपको लेने आया हूँ श्री रामकृष्ण ने कहा यही मेरा जाना हुआ तू जा पूजा कर बहुत अच्छा है तुम्हारा कल्याण होगा जगत धात्री की पूजा हुई चारों ओर के गाँव के बहुत से लोग निमंत्रित हुए पर उतना चावल पर्याप्त हो गया प्रतिमा विसर्जन के समय नानी ने श्री जगत के कान में धीरे से कहा मां जगाई अर्थात जगत अगले वर्ष फिर आना मैं तुम्हारे लिए साल भर सारी वस्तुओं को इकट्ठा करती रहूंगी दूसरे वर्ष नानी ने श्रीमा माँ से कहा देखो तुम भी कुछ देना हमारी जगाई अर्थात जगत की पूजा होगी श्री ने उत्तर दिया मैं उतना झंझट नहीं ले सकती बस एक बार पूजा हो गई और बखेड़ा करने की क्या जरूरत मैं और नहीं दे सकूँगी इसके पश्चात सीमा ने रात्रि से मैं स्वप्न में देखा तीन देवियाँ आई थे जगत धात्री और उनकी दो सखियाँ जया और विजया उन्होंने कहा तो हम चली जाए सिमा ने उत्सुक होकर पूछा तुम लोग कौन हो देवी ने उत्तर दिया मैं जगत धात्री हूँ यह सुनते ही सीमा अत्यंत संतुस्त हो बोली नहीं तुम लोग जाओगी कहाँ नहीं नहीं तुम कहाँ जाओगी तुम लोग यहीं रहो तुमको जाने के लिए नहीं कहा तब से जगतधात्री की पूजा बराबर चलती रही उस समय श्री के मायके से में अधिक प्राणी नहीं थे अत पूजा के समय बर्तन मलने तथा अन्य काम के लिए श्री को प्रतिवर्ष जयराम बाटी आना पड़ता था प्रथम वर्ष प्रतिमा विसर्जन का दिवस बृहस्पतिवार था श्री ने आपत्ति की कि लक्ष्मीवार को माता की विदाई नहीं करनी चाहिए उसके दूसरे दिन संक्रांति थी और तीसरे दिन नए महीने का पहला दिन था अतः चौथे दिन रविवार को विसर्जन हुआ पहले चार वर्ष पूजा का संकल्प श्री श्यामा सुंदरी देवी के दूसरे चार वर्ष श्री माँ के और तीसरे चार वर्ष उनके चाता श्री नीलमाधव के नाम से हुआ बारह वर्ष की पूजा के पश्चात श्री ने पूजा का और प्रयोजन नहीं समझा क्योंकि परिवार के सभी प्रधान व्यक्तियों के नाम से पूजा हो चुकी थी जिस दिन उन्होंने अपना इस तरह मंतव्य प्रकट किया उसी दिन रात्रि को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर बतलाया कि मधु मुखर्जी की फूफी देवी की आराधना करना चाहती है और उसने तीन बार श्री से पूछा तब मैं जाऊं, श्रीमा ने समझा समझ लिया कि देवी त्रिवाचा करा के चली जाने चाहती है अतः उनके चरणों को पकड़ साग्रह कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं प्रतिवर्ष तुम्हें बुलाऊंगी इस संकल्प के अनुसार पूजा जारी रखने के लिए लगभग साढ़े तीन एकड़ कृषि की जमीन देवोत्तर कर दी गई इस जमीन की आय तथा चंदे की रकम से जयराम बाटी के मातृ मंदिर में आज भी प्रतिवर्ष पूजा होती है पहले वर्ष की भांति अब भी दिन तक पूजा होती है प्रथम दिन की पूजा सोट सोपचार से और शेष दो दिनों की साधारण रूप से देवी के दोनों बगल जया और विजया की प्रतिमाएं भी स्थापित और पूजित होती है भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि जगत ही श्री माँ के रूप में अवतीर्ण हुई है अतएव देवी की आराधना से श्री माँ की आराधना स्वतः ही हो जाती है